मनुष्य कुछ खोज रहा है मनुष्य खोज खोज को नाम हम कुछ भी दे कहें आनंद कहें महाजीवन कहें परमात्मा निर्वाण मोक्ष ये भेद नामों के हैं एक बात सुनिश्चित है कि आदमी चाहे कैसा ही हो खोज रहा है ठीक ठीक साफ भी ना हो कि क्या खोज रहा हो फिर भी खोज रहा है खोज जैसे मनुष्य का अंतर्तम है बिना खोजे मनुष्य नहीं रह सकता खोज में ही मनुष्य की मनुष्यता है पशु पक्षी हैं खोज नहीं रहे वृक्ष हैं चट्टाने पहाड़ हैं खोज नहीं रहे कहीं जा नहीं रहे कोई जिज्ञासा नहीं अस्तित्व जैसा है स्वीकार है कोई रूपांतर करने की कामना नहीं क्रांति का कोई स्वर नहीं प्रकृति में विकास है मनुष्य में क्रांति है वही मनुष्य भिन्न डार्विन का सिद्धांत सारी प्रकृति के संबंध में सही है आदमी भर को छोड़कर प्रकृति विकास कर रही है कर रही है कहना ठीक नहीं हो रहा है विकास या एवोल्यूशन का अर्थ ही इतना है जो तुम्हारे बिना किए हो रहा है मनुष्य भर कुछ ऐसा है कि कुछ करता है उस करने में क्रांति है जो होता है विकास है जो किया जाता है वही क्रांति है इस क्रांति की दृष्टि को बहुत गहरे में पकड़ लेना जरूरी है कि मनुष्य बिना किए नहीं रह सकता कुछ करेगा कुछ बदलेगा कुछ मिटाएगा कुछ बनाएगा रूपांतरण सुंदरतम सत्यतर की खोज जारी रहती कोई छोटे पैमाने पर कोई बड़े पैमाने पर कोई दौड़ता है कोई घसीटता है लेकिन इस यात्रा में सभी सम्मिलित है मनुष्य खड़ा नहीं जैसे वृक्ष खड़े हैं मनुष्य रुका नहीं जैसे पशु पक्षी रुके टटोलता है अंधेरे में सही गिरता है फिर उठता है कहीं कोई एक अदम में भरोसा है गहरे में कि कुछ पाने को है जीवन जैसा दिखाई पड़ता है उतने पर समाप्त नहीं कुछ छिपा है उसे उघाड़ना है उसका अविष्कार करना है ये जो दिखाई पड़ रहा है ये केवल वाह्य रूप है भीतर कुछ हीरे छिपे होंगे जब परिधि है तो केंद्र भी होगा जब घर की बाहर की दीवार है तो भीतर का अंतर मंदिर भी होगा तो आदमी उघाड़ रहा है पर्दे उघाड़ रहा है घूंघट हटा रहा है इस खोज के दो रूप हो सकते हैं एक रूप जिससे विज्ञान पैदा होता है। तब हम पर्दा उठाते हैं जरूर अपने पर से नहीं उठाते पर, पर से उठाते हैं विज्ञान भी घूंघट हटाता है लेकिन वैज्ञानिक स्वयं घूंघट में रह जाता है आइंस्टीन ने खोज लिया हो कोई सत्य सापेक्षता का प्रकृति में अस्तित्व में लेकिन खुद पर्दे में और घूंघट में रह गया मरते वक्त आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि दोबारा जन्म हो तो तुम क्या बनना चाहोगे तो उसने कहा एक बात पक्की वैज्ञानिक ना बनना चाहूंगा प्लम्बर भी बन जाऊंगा तो ठीक लेकिन वैज्ञानिक ना बनना चाहूंगा क्या कारण था आइंस्टीन को ऐसा कहने का कि वैज्ञानिक न बनना चाहूंगा पूछा तो था क्या बनना चाहोगे उत्तर में उसने कहा क्या नहीं बनना चाहूंगा वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा एक बात धीरे धीरे उस मनीषी को दिखाई पड़ने लगी थी कि दूसरों पर से सब पर्दे भी उठ जाएं और तुम अंधेरे में रह जाओ तो सार क्या सारे जगत में सूरज निकला है और तुम्हारा भीतर का लोक अंधकार में दबा रह जाए तो सार क्या सब जान लो और अपने को ना जान पाओ तो इस जानने का मूल्य क्या ये सब जानना भीतर के अज्ञान के सामने व्यर्थ हो जाए विज्ञान भी पर्दा उठाता धर्म भी धर्म पर्दा उठाता है जानने वाले पर से ज्ञाता पर से विज्ञान पर्दा उठाता है गेय पर से विज्ञान उठाता है ऑब्जेक्ट पर से पर्दा विषय पर जो दिखाई पड़ता है दृश्य उससे धर्म उठाता है पर्दा दृष्टा पर से जो देखने वाला है जो जानने वाला है जो मैं हूं और धर्म की ऐसी समझ है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया अपना घर भीतर आहलाद से प्रकाश से भर गया तो सारा जगत प्रकाश से भर गया अगर तुम प्रसन्न हो तो तुमने ख्याल किया तुम्हारी प्रसन्नता के कारण फूल भी हंसते हुए मालूम होते तुम उदास हो तो फूल भी उदास मालूम होते फूलों को तुम्हारी उदासी से क्या लेना देना तुम अगर दुखी हो पीड़ित हो तो चांद भी रोता मालूम पड़ता है तुम अगर आनंदित हो नाच रहे तुम्हारा प्रिय घर आ गए मित्र को खोजते थे मिल गया तो चांद भी नृत्य करता मालूम होता है चांद वही है पृथ्वी पर हजारों लोग चांद को देखते हैं लेकिन एक ही चांद को नहीं देखते हर आदमी का चांद अलग है क्योंकि हर आदमी की देखने वाली आंख अलग है कोई खुशी से देख रहा है किसी का प्रिजन घर आ गया कोई दुख से देख रहा है किसी का प्रिजन छूट गया कोई नाच रहा है खुशी में सौभाग्य में कोई रो रहा है आंसू बहा रहा है आंसुओं की ओर से जब चांद दिखाई पड़ता है तो आंसुओं में दब जाता है गीत की ओर से जब दिखाई पड़ता है तो चांद में भी गीत उठने लगता है इसे ख्याल लेना तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा संसार हो जाता है तुम जैसे नहीं हो वैसा तुम्हारा संसार हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम ही मौलिक रूप से अपने संसार के निर्माता हो तुम्हारी आंख तुम्हारे कान तुम्हारे हाथ प्रतिपल संसार को निर्मित कर रहे हैं एक लकड़हारा इस बगीचे में आ जाए तो देखेगा कि कौन कौन से वृक्ष काटे जाने योग के अनजाने ही उसे फूल ना दिखाई पड़ेंगे उसे वृक्षों की हरियाली ना दिखाई पड़ेगी उसे केवल लकड़ी दिखाई पड़ेगी जो बाजार में बिक सकती एक कवि आ जाए तो उसे ऐसे रंग दिखाई पड़ेंगे जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते तुम्हें सब वृक्ष हरे मालूम पड़ते कवि को हर हरियाली अलग हरियाली मालूम पड़ती हर वृक्ष का हरापन अद्वतीय है अलग अलग है। तुम कहते हो फूल खिले हैं लेकिन प्रगाढ़ता से तुम्हारी चेतना के सामने फूल प्रकट नहीं होते क्योंकि वहां कोई प्रगाढ़ता नहीं कोई चित्रकार आए कोई संगीतज्ञ आए तो संगीतज्ञ सुन लेगा कोयल की कुहू इन पक्षियों का कलरा हम जो होते हैं वैसा हमें संसार दिखाई पड़ने लगता है धर्म कहता है जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया एक साधे सब सधे और वो एक तुम्हारे भीतर धर्म और विज्ञान दोनों एक ही खोज के दो पहलू विज्ञान बहिर्मुखी खोज है धर्म अंतर्मुखी विज्ञान जाता है दूर अपने से धर्म आता है पास और पास उस पास आने का नाम ही ध्यान है महावीर के ये सूत्र ध्यान के सूत्र है इन सूत्रों को बहुत गहरे में उतरने देना क्योंकि ध्यान धर्म का सार है कुंजी है ध्यान को जिसने समझा उसने धर्म को समझाया और ध्यान को छोड़ के जो सारे धर्म शास्त्र भी समझ ले वो कुछ भी धर्म को नहीं समझाया उसका धर्म का जानना ऐसे ही है जैसे कोई भूखा पाक शास्त्र के शास्त्र पढ़ता रहे या मिठाइयों की तस्वीरों को रखे बैठा रहे भूखना में टेकी ध्यान है धर्म का प्राण ध्यान है धर्म की वास्तविकता ध्यान है धर्म का अर्थ और अभिप्राय सूत्र ध्यान के सूत्र पहला सूत्र जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट या मुख्य है वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है शीशम जहा शरीर जैसे शरीर में सिर पैर काट दो आदमी जी जाएगा हाथ काट दो आदमी जी जाएगा सिर काट दो आदमी नहीं जी सकेगा अभी तो वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं कि सिर को काट के अकेला जिलाया रखा जा सकता है यंत्रों के सहारे यांत्रिक हृदय खून को गतिमान करता रहेगा और यांत्रिक फेफड़े स्वास लेते रहेंगे अकेला सिर जिला रखा जा सकता है सारे शरीर को हटा के भी लेकिन सिर के हट जाते ही सारा शरीर मौजूद है लेकिन फिर जिला रखा नहीं जा सकता और जिला रखा भी जा सके तो उस जीवन का कोई अर्थ ना होगा क्योंकि सारा अर्थ और अभिप्राय तो मनुष्य की प्रतिभा में है प्रज्ञा में उसके बोध में गहन मस्तिष्क की अंतस्तलों में छिपा है जीवन का अर्थ तो महावीर कहते हैं सीसम शरीरस, जैसा सिर है शरीर में अत्यंत मुख्य मालिक राजा सिंहासन पर बैठा जहा मूलम दुमस से और जैसे जड़े हैं वृक्ष की। वृक्ष को काट दो नया अंकुर आ जाएगा जड़ें भर बचा दो जड़े काट दो बड़े से बड़ा वृक्ष समाप्त हो जाएगा इसलिए तो उपनिषद कहते हैं कि आदमी उल्टा वृक्ष है उसकी जड़ें ऊपर की तरफ सिर में उल्टा लटका वृक्ष है मनुष्य बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है उपनिषदों में और सब जड़ वृक्ष की जड़े जमीन में है आदमी के सिर की जड़े आकाश में पैर आदमी की शाखाएं पर हैं जड़ें उसके सिर में सूक्ष्म जड़े ऐसा कहें कि मनुष्य की जड़ें आकाश में अनंत आकाश में या परमात्मा में अगर धार्मिक शब्द प्रिय हो लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि किसी गहरे अर्थ में आदमी सिर से जुड़ा है जगत से पैर से नहीं जुड़ा है इसलिए तो ब्राह्मणों ने कहना चाह कि हम सिर और शूद्र पैर है ऐसे यह बात दंभ की है लेकिन बात तो ठीक ही है अगर ब्राह्मण ब्राह्मणों तो सिर है क्योंकि तो ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया वो जानने की घटना तो सहस्त्रार में घटती है सिर में घटती जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है तो ठीक है कि ब्राह्मण सिर है और ये कहना भद्दा है और आज के लोकतांत्रिक युग में तो बहुत भद्दा है कि शूद्र पैर है लेकिन बात सही है इसे हम उल्टा के कहें तो बात ठीक हो जाती है जो अभी पैर ही है वो सूद्र शूद्र पैर है यह कहना तो अभद्र है लेकिन जो भी अभी पैर है और जिनका सहस्त्रार्थ नहीं खुला जिनके मस्तिष्क में छिपे कमल अभी बंद पड़े वो शूद्र प्राचीन दृष्टि ऐसी थी कि पैदा तो सभी सूत्र होते हैं सभी ब्राह्मण भी पैदा से तो सभी सूत्र होते हैं फिर कभी कोई साधना से ब्राह्मण होता महावीर की क्रांति का यह अनिवार्य हिस्सा था महावीर और बुद्ध दोनों की अथक चेष्टा थी कि ब्राह्मण का संबंध जन्म से छूट जाए कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता हो नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मणत्व अर्जित करना होता है मुफ्त नहीं मिलता जन्म से तो सभी शूद्र होते फिर कभी कोई एक आध कोई विरला कोई जागृत जागा हुआ ब्राह्मण हो पाता है ब्राह्मण तभी होता है जब उसे अपनी जड़ों की स्मृति आती ब्राह्मण तभी होता है जब अपनी सिर से फैली जड़ों को वो आकाश में खोज लेता है जो सहस्त्रार्थ तक पहुंचा है वही ब्राह्मण है आने था कुछ और होगा महावीर कहते हैं जैसे सिर है मनुष्य के शरीर में और जैसे जड़े हैं वृक्षों में जड़ों को काट दो कितना ही बलशाली वृक्ष मर जाएगा या जड़ों को काटते रहो तो वृक्ष दिनहीन हो जाएगा जापान में टोकियो के बड़े बगीचे में 400 साल पुराना एक पौधा है वो अगर वृक्ष होता तो एक जमीन घेर था लेकिन वो एक छोटी से बसी में चाय पीने की बसी में आरोपित थे 400 साल पहले जिस आदमी ने उसे आरोपित किया था जरासी इंच भर पतली पट्टी है मिट्टी की चाय पीने की बसी में उसमें लगाया हुआ है और बसी के नीचे छेद है उन छेदों से वो जड़े काटता रहा है तो पौधा चार साल पुराना है लेकिन केवल कुछ इंच बड़ा है जरा जीर्ण हो गया है बड़ा वृद्ध चार सौ साल लंबी यात्रा है लेकिन ऐसा है जैसे अभी चार दिन का पौधा हो जड़े नीचे कटती गई रोज रोज जड़ों को मालिक छांटता रहा फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती रही वो पौधा अनूठा है जड़ों को बढ़ने ना दिया नीचे जड़े ना बढ़ी ऊपर वृक्ष ना बढ़ा वृक्ष को काटो फिर नया हो जाएगा जड़ को काट दो बस वृक्ष समाप्त हुआ उसके प्राण जड़ में आदमी की जड़ें कहां है होनी तो चाहिए ही क्योंकि आदमी बिना जड़ों के जी नहीं सकता कोई नहीं जी सकता हम अस्तित्व में किसी न किसी भांति अपनी जड़ों को फैला रहे होंगे हमें पता हो ना पता हो वृक्षों को भी कहां पता है कि उनकी जड़ें वृक्षों को भी कहा बोध है कि गहरे अतल अंधेरे में फैली उनकी जड़ें आदमी की भी जड़ें हैं गहरे अतल प्रकाश में फैली आकाश में फैली ठीक कहते हैं उपनिषद आदमी उल्टा बट वृक्ष जड़ें ऊपर शाखाए नीचे की तरफ फैली तुमने सुना होगा बेबिलोन में दुनिया के सात चमत्कारों में एक चमत्कार था और वो था एक उल्टा बगीचा वृक्ष इस तरह लगाए गए थे कि नीचे लटक रहे थे एक बड़ा सेतु बनाया गया था सेतु के ऊपर मिट्टी ला दी गई थी और वृक्षों को सेतु के नीचे लटकाया गया था अब तो सिर्फ उसकी कथा रह गई कुछ खंडहर उसके बचे हैं लेकिन अतीत में वो दुनिया के बड़े बड़े चमत्कारों में से एक था जब भी कभी बेबीलोन के उस बगीचे के संबंध में मैंने पढ़ा है या उसके खंडरों के चित्र देखे तो मुझे ख्याल आया कि जरूरी यह ख्याल कहीं न कहीं उपनिषदों से तैर के बेबीलोन तक पहुंचा होगा क्योंकि उपनिषद अकेले शास्त्र है दुनिया में जिन्होंने कहा आदमी उल्टा लटकता वृक्ष ये बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं था नहीं हो सकता ये आदमी का प्रतीक रहा होगा ये शिक्षण की पाठशाला रही होगी आदमी ऐसा ही वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जहां मूलम दुमस याबस साधु धमस ताणम विधी ते वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है ये जो अनुवाद है दो तरह से हो सकता है जैन मुनि इसी तरह का अनुवाद करते रहे जैसा मैं पढ़ रहा हूं जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट है वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है ख्याल देना आखिरी हिस्से पर वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है मूल का अनुवाद एक और तरह से भी हो सकता है लेकिन जैन मुनियों ने उसे शायद पसंद नहीं किया सब साधु धम्मस सब साधुओं का धर्म या तो हम कहें कि साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है या सब साधुओं के धर्मों का मूल ध्यान है सब साधु धमस विधी थे मैं दूसरे ही अर्थ को ज्यादा पसंद करूंगा सभी साधुओं के धर्म का मूल ध्यान है और इसलिए भी कि महावीर का बहुत जोर था इस बात पर कि सभी धर्म सही हैं, सभी साधुओं के धर्म सही हैं, इसलिए महावीर ने महावीर के प्रसिद्ध महामंत्र में सब साधुओं को नमस्कार किया है नमो लोए सब साहुणम समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार लेकिन जैन मुनि इस अनुवाद ऐसा करते हैं जिसमें बाकी साधुओं को काटा जा सके वो कहते हैं वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है क्योंकि जैन साधु तो जैन साधु को ही साधु मानता है किसी और का साधु तो साधु नहीं है महावीर इतने कृपण नहीं हो सकते ऐसी कंजूसी उन्हें शोभा भी ना देगी महावीर ने निश्चित ही यही कहा होगा कि सभी साधुओं के धर्मों का मूल ध्यान है और तब इस सूत्र का अर्थ और भी गंभीर हो जाता है फिर चाहे ईसाई हो या मुसलमान हो या यहूदी हो या हिंदू हो या बौद्ध हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात तथ्य की है कि चाहे धर्म कहीं पैदा हुआ हो चाहे किसी रूप रंग में जन्मा हो चाहे कैसी ही भाषा धर्म ने चुनी हो लेकिन जहां भी साधु पैदा हुआ है वहां उसका मूल ध्यान है वो ध्यान कहता हो या न कहता हो कहे प्रार्थना कहे पूजा कहे ध्यान या कुछ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान का मूल तो रहेगा ही चाहे वृक्ष देवदारू का हो चाहे चिनार का चाहे आकाश को छूने वाला वृक्ष हो और चाहे छोटा मोटा पौधा हो चाहे गुलाब का पौधा हो चाहे चांदनी का चाहे चंपा का क्या फर्क पड़ता है एक बात सुनिश्चित है सभी वृक्षों का मूल उनकी जड़ में बहुत फर्क है जैन साधु में बौद्ध साधु में हिंदू साधु में ईसाई साधु में वे सब फर्क ऊपर ऊपर जड़ में तो कोई फर्क नहीं हो सकता जड़ तो चाहिए ही होगी जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता ध्यान के बिना साधु नहीं हो सकता ध्यान के बिना धर्म नहीं हो सकता इसलिए पहला अनुवाद ठीक है उस अर्थ को स्वीकार करने में कुछ अड़चन नहीं साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरा और भी ज्यादा ठीक है सब साधुओं के धर्म का मूल ध्यान है ध्यान को हम समझें कि क्या है और रमाती नदियों बेसुध कहा भागी जाती हो वंशी रहो तुम्हारे ही भीतर से ध्यान का पहला सूत्र है जिसे तुम खोजने चले हो वो खोजने वाले में छिपा है कस्तूरी कुंडल बसे ये ध्यान के पाठ का प्रारंभ है कि पहले अपने घर को टटोल लो आनंद को खोजने चले हो जगत बहुत बड़ा है पहले घर में खोज लो वहां न मिले तो फिर जगत में खोजना कहीं ऐसा ना हो कि आनंद की राशि घर में लगी रहे और तुम जगत में खोजते फिरो। अक्सर ऐसा ही होता है ऐसा ही हुआ है हम खोज रहे हैं, मिलता भी नहीं है वहां तो हम और दूर निकलते जाते खोजने जितना ही पाते हैं कि मिलना नहीं हो रहा है उतनी ही हमारी खोज बेचैन और विक्षिप्त होती जाती जितना ही हम पाते हैं कि दौड़ के नहीं पहुंच रहे हम दौड़ को और बढ़ाए जाते हैं हमारे मन का तर्क कहता है कि शायद ठीक से नहीं दौड़ रहे शायद जितनी शक्ति से दौड़ना चाहिए उतनी शक्ति से नहीं दौड़ रहे और दौड़ो और उपाय करो सारे लोग बाहर दौड़े जा रहे हैं तो होगा तो जरूर बाहर इतने लोग गलत थोड़ी हो सकते हम जिस भीड़ में पैदा होते जन्म से ही हम पाते हैं कि भीड़ भागी जा रही किसी दिशा में हम भी भीड़ के हिस्से हो जाते कोई धन खोज रहा है कोई पद खोज रहा है कोई यश खोज रहा है लेकिन खोज बाहर है सभी की बाहर तो हम भी उसमें लग जाते हैं संलग्न हो जाते मनुष्य का मन भीड़ से चलता है भीड़ का एक मनोविज्ञान है तुम जहां बहुत लोगों को जाते देखते हो तुम भी चल पड़ते हो अनजाने ये बात स्वीकृत कर ली गई है कि जहां इतने लोग जा रहे हैं और ठीक ही जा रहे होंगे इसलिए तो दुनिया में बहुत सी भ्रांत धारणाएं भी सदियों तक चलती पता भी चल जाता है कि गलत है तो भी चलती है क्योंकि भीड़ जब तक उन्हें न छोड़ दे तब तक नए लोग आते हैं और पुरानी धारणाओं को पकड़ते चले जाते जब तक भीड़ उन्हें पकड़े है तब तक नए बच्चे भी उन्हें पकड़ लेंगे क्योंकि बच्चे तो अनुकरण करते हैं हम सब अनुकरण में इसलिए अलग अलग संस्कृति अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें मूल्यवान हो जाती किसी समाज में धन का बहुत मूल्य है जैसे अमेरिका तो अमेरिका में जो भीड़ है वो धन की दीवानी और सब चीजें गौण हैं धन प्रमुख है हर चीज धन से खरीदी जा सकती इसलिए धन को पाल लो जिन समाजों में त्याग का बड़ा मूल्य रहा है उन समाजों में सदियों तक लोगों ने त्याग किया है क्योंकि त्याग को सम्मान था बचपन से ही व्यक्ति सुनता है त्याग की महिमा उसके मन में भी भाव में शुरू होते हैं यही मैं भी करूं भारत में ऐसा हुआ सदियों तक त्याग की महिमा रही उस त्याग की महिमा के कारण करोड़ों लोग त्यागी बने लेकिन त्यागी बन जाओ कि धन के दौड़ में पड़ जाओ कोई फर्क नहीं अनुकरण जारी जैसे पुराने दिनों में महात्मा का प्रभाव था और हरे व्यक्ति महात्मा बनना चाहता था वैसे अब अभिनेता का प्रभाव हर एक व्यक्ति अभिनेता बनना चाहता कोई फर्क नहीं पड़ा आदमी में तुम यह मत समझना है कि पहले जो आदमी महात्मा बनना चाहते थे वो बड़े महात्मा थे कुछ फर्क नहीं वो उस भीड़ का मनोविज्ञान था ये इस भीड़ का मनोविज्ञान है उस दिन महात्मा पूज्य था समाद्रत था उसकी प्रतिष्ठा थी महात्मा बनने में अहंकार की तृप्ति थी अब अभिनेता बनने में अहंकार की तृप्ति है बात वही की वही है क्रांति तो तब घटती जब तुम भीड़ से हटते हो जब तुम कहते हो अनुकरण अब मैं न करूंगा अब मैं अपने से सोचूंगा तुम लाख दोहराओ तुम करोड़ हो तो भी कोई फिक्र नहीं मैं अपनी सुनूंगा मैं अपनी अंतरात्मा की सुनूंगा मैं अपने हृदय की वाणी से चलूंगा जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी वाणी को सुनना शुरू करता है वैसे ही समझ में ध्यान का सूत्र पढ़ने लगता है ध्यान के सूत्र का अर्थ है जिससे हम खोजते वो कुछ भी क्यों ना हो उसे हम पहले अपने घर तो खोज लें। लेना है सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया वो एक सांझ अपने घर के सामने कुछ खोज रही दो चार लोग आते थे उन्होंने पूछा क्या खो गया उसने कहा मेरी सुई गिर गई तो मे दो चार भी उसको सांस देने लगे बूढ़ी औरत है आंखें भी कमजोर है लेकिन फिर उनमें से किसी एक को होश आया कि सुई बड़ी छोटी चीज है जब तक ठीक से पता ना चले कहां गिरी तो इतने बड़े रास्ते पर कहां खोज से रहेंगे तो उसने पूछा कि मां ये बता दे कि सुई गिरी कहा तो वहीं आस पास हम खोज लें इतने बड़े रास्ते पर उसने कहा बेटा ये तो पूछे मत सुई तो घर के भीतर गिरी वो चारों हाँ छोड़ के खड़े हो गए उन्होंने कहा तू पागल हुई सुई घर के भीतर गिरी खुद भी पागल बनी हमको भी पागल बनाया जब सुई घर के भीतर घुमी तो भीतर ही खोज उसने कहा वो तो मुझे भी पता है लेकिन भीतर अंधेरा है बाहर रोशनी सूरज अभी ढला नहीं अंधेरे में खोजूं भी कैसे खोज तो रोशनी में ही हो सकती वे हंसने लगे उन्होंने कहा कि मालूम होता है बुढ़ापे में तेरा सिर कर गया सठिया गई तू अगर घर में रोशनी नहीं है तो भी खोजना तो घर में ही पड़ेगा तो रोशनी भीतर ले जा दिया मांग ला उधार पड़ोसी से अगर तेरे घर में दिया नहीं अब हंसने की बारी उस बुढ़िया की थी वो बड़ी महत्वपूर्ण सूफी फकीर औरत और हंसने लगी उसने कहा कि मैं तो सोचती थी कि तुम इतने समझदार नहीं हो जितनी समझदारी की बात कर रहे हो मैं तो उसी तर्क का अनुसरण कर रही थी जिसका तुम सब कर रहे हो तुम सब भी बाहर खोज रहे हो बिना पूछे कि खोया कहां भीतर खोया है खोज बाहर रहे हो और कारण जो मैंने बताया वही तुम्हारा क्योंकि आंखों की रोशनी बाहर पड़ती आंखें बाहर देखती बाहर सब साफ सुथरा है भीतर बड़ा गहन अंधकार है भीतर तुमने कभी आंख बंद करके देखा कबीर को पढ़ो दादू को पढ़ो नानक को पढ़ो तो वो कहते हैं हजार हजार सूर्य जैसा प्रकाश तुम भीतर आंख बंद करके पढ़ो सिर्फ अंधेरा कुछ सूरज का प्रकाश पत्र दिखाई पड़ता सूरज तो दूर मिट्टी का दिया भी नहीं टिमटिमाता झट आख खोल के तुम फिर बाहर आ जाते हो कम से कम रोशनी तो है कम से कम रास्ते परिचित तो है चीजें दिखाई तो पड़ती हैं फिर खोज शुरू कर देते हो भीतर जो आदमी बाहर का आदि हो गया है जब पहली दफा जाएगा तो अंधेरा पाएगा ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में बाहर चल के घर आते हो एकदम अंधेरा मालूम पड़ता है बैठ जाओ थोड़ा थोड़ी देर में आंखें अभ्यस्त होंगी आंख प्रतिपन बड़ी और छोटी होती रहती कभी धूप से आंखें, आईने में आंख को देखना तो तुम पाओगे कि आंख बड़ी छोटी हो गई है क्योंकि इतनी धूप भीतर नहीं ले सकती तो छोटी हो जाती जब अंधेरे में बैठते हो तो आंख बड़ी होती जैसे कैमरे का लेंस काम करता वैसे ही आंख काम करती थोड़ी देर बैठते हो तो घर में जहां पहले अंधेरा मालूम पड़ा था अंधेरा समाप्त हो जाता रोशनी मालूम पड़ने लगती अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में देखने का अभ्यास करता ही रहे जैसा कि चोर कर लेते हैं तो दूसरे के घर में जहां बिल्कुल अंधेरा घर का मालिक भी जहां बिना चीजों से टकराए नहीं चल सकता वहां भी अपरिचित चोर दूसरे के अंधेरे घर में बड़ी व्यवस्था से चल लेता ना तो चीज गिरती ना आवाज होती जिस घर में शायद कभी भी ना आया हो चोर की आंखों को अंधेरे का अभ्यास हो गया उसने धीरे धीरे अंधेरे में देखने की पटुता पाली उसकी आंखें अंधेरे से सामंजस्य कर ली धूप से आते हो घर अंधेरा मालूम पड़ता है ऐसे ही बाहर जन्मों जन्मो सब भटके हो जब आंख बंद करते हो तो भीतर अंधेरा मालूम पड़ता है ये बिल्कुल स्वाभाविक है कबीर और नानक और दादू गलत नहीं हजार हजार सूरज प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा अभ्यास ध्यान का अर्थ है भीतर होने का अभ्यास ध्यान का अर्थ है बाहर से हटने का अभ्यास ध्यान का अर्थ है बाहर पर, पर पर्दा डाल देने का अभ्यास बाहर पर्दा डाला कि भीतर पर्दा उठा भीतर पर्दा उठाने की और कोई तरकीब नहीं है बस बाहर पर्दा डाल दो जैसे मनुष्य शरीर में सर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट वैसे समस्त धर्मों का मूल ध्यान जैन मुनि से पूछो ध्यान के संबंध में वो भूल ही गया और सब साध लिया ध्यान बिल्कुल भूल गया अहिंसा साधता है अस्त्य साधता है अचौरी साधता है ब्रह्मचरी सासता है सब साधता है सिर्फ ध्यान भूल गया ये दुर्घटना कैसे घटी होगी क्योंकि तो महावीर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सब धर्मों का मूल ध्यान मेरे पास जिन मुनि आते हैं वो कहते हैं कैसे ध्यान करें तो मुनि कैसे हुए क्योंकि तो मुनि तो कोई हो ही नहीं सकता बिना ध्यान के मुनि का अर्थ है जिसका चित्त मौन हो गया चित्त मौन कैसे होगा बिना ध्यान के अब तुम पूछने आए हो कि ध्यान कैसा कितने वर्षों से मुनि हो कोई कहता तीस वर्ष से मुनि कोई कहता चालीस वर्ष से मुनि तो तुम मुनि शब्द का अर्थ भी भूल गए मुनि का अर्थ ही ध्यानी होता है मौन जिसके भीतर चित्त में अब तरंगे नहीं उठती विचार जो विचार हुआ निर्विकल्प हुआ मगर ख्याल भूल गया है मुनि शब्द का अर्थ ही भूल गया है ध्यान तो ऐसा लगने लगा जैसे जैन धर्म से ध्यान का कोई संबंध नहीं और जैन धर्म मौलिक रूप से ध्यान पर खड़ा है सभी धर्म मौलिक रूप से ध्यान पर खड़े और कोई उपाय ही नहीं जैन धर्म उसी दिन मरने लगा जिस दिन ध्यान से संबंध छूट गया अब तुम साधो अनुव्रत और महाव्रत अब तुम साधो अहिंसा लेकिन तुम्हारी अहिंसा पाखंड होगी क्योंकि ऊपर से आरोपित होगी भीतर से अविर्भाव होगा ध्यान अहिंसक हो जाता है होना नहीं पड़ता ध्यानी में महाकरुणा का जन्म होता है अपने को जानकर दूसरे पर दया आनी शुरू होती है। क्योंकि अपने को जान के पता चलता है कि दूसरा भी ठीक मेरे जैसा है अपने को जानकर यह स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि सभी सुख की तलाश कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूं अपने को जान के पता चलता है जैसे दुख मुझे अप्रिय है वैसा सभी को अप्रिय जिसने अपने को जान लिया वो अगर अहिंसक न हो असंभव और जिसने अपने को नहीं जाना वो अहिंसक हो जाए ये असंभव कल में महर्षि महेश योगी के गुरु का जीवन चरित्र पढ़ रहा था ब्रह्मानंद सरस्वती का वो युवा थे प्रकट प्रगाढ़ खोजी थे गुरु की तलाश में थे किसी व्यक्ति की खबर मिली कि वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है तो भागे हिमालय पहुंचे वो आदमी मृद शर्म बिल्कुल जैसा योगी होना चाहिए वैसा योगी दिखाई पड़ता था प्रभावशाली आदमी मालूम पड़ता था सशक्त बलशाली इस युवा ने ब्रह्मानंद ने पूछा कि महाराज कहीं आपकी झोपड़ी में थोड़ी अग्नि मिल जाएगी अग्नि हिंदू सन्यासी अग्नि नहीं रखते अपने पास न अग्नि जलाते ना का तुझे इतना भी पता नहीं है कि सन्यासी अग्नि नहीं छूते फिर भी उस युवाने का फिर भी महाराज शायद कहीं छिपा रखी हो ब्रह्मानंद आप हो गए बड़े वो जो योगी थे बड़े आग हो गए बड़े नाराज हो गए चिल्ला कर बोले कि ना समझ कहीं का तुझे इतनी भी अकल नहीं कि हम और अग्नि चुरा कर रखेंगे क्या समझा तूने हमें तो ब्रह्मानंद ने कहा महाराज अगर अग्नि नहीं है नहीं छुपाई तो ये लपटे कहां से आ रही लपटे तो आ गए ऊपर से थोप कर कोई अभिनय कर सकता है घटना मुझे प्रीतिकर लगी अग्नि छुपाने का सूत्र भी इसमें साफ है ये बाहर की अग्नि को छूने की बात नहीं है न बाहर की अग्नि रखने न रखने से कुछ फर्क पड़ता है ये तो भीतर की आग संन्यासी ना छुए लेकिन ध्यान की जब तक वर्षा ना हो जाए भीतर की आग बुझती नहीं। जब तक ध्यान की रफ्तार ना बहे तब तक भीतर कुछ अंगारे जलता ही रहता चुभता ही रहता तो महावीर ने तो कहा कि मूल धर्म है ध्यान जिसने ध्यान साध लिया सब लिया। तो हम समझें ये ध्यान क्या है पहली बात अंतर यात्रा है दृष्टि को भीतर ले जाना है बाहर भागती ऊर्जा को घर बुलाना है जैसे सांझ पक्षी लौटाता नीड़ पर ऐसे अपने नील में वापस वापस आ जाने का प्रयोग है ध्यान जब सुविधा मिले तब समेट लेना अपनी सारी ऊर्जा को संसार से घड़ी भर को सही सुबह रात जब सुविधा मिल जाए तब बंद कर लेना अपने को थोड़ी देर को भूल जाना संसार को समझना कि नहीं समझना कि स्वप्नबद्ध है अपने को अलग कर लेना अपने को तोड़ लेना बाहर से और अपने भीतर देखने की चेष्टा करना कौन हूं मैं मैं कौन हूं यही एक प्रश्न शब्द में नहीं प्राण में यही एक प्रश्न बोल बोल के मंत्र की तरह दोहराना नहीं है बोध की तरह भीतर बना रहे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए भीतर अस्तित्व में मैं कौन हूं और इसी प्रश्न के साथ थोड़ी देर रहना एकदम से उत्तर न मिल जाएगा और एकदम से जो उत्तर मिले समझना है एकदम से उत्तर मिल सकता है वो उत्तर सीखा हुआ होगा पूछोगे मैं कौन हूं इतनी सस्ती आत्मा नहीं किसी से सुन लिया भीतर से आएगा अहम ब्रह्मास्मि वो उपनिषद ऊपर पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा वर्षों की चेष्टा के बाद वर्षों प्रश्न के साथ रहने के बाद और प्रश्न के साथ रहने का अर्थ ही यह है कि तुम चोथे और उधार उत्तर स्वीकार मत करना अन्यथा उत्तर फिर बाहर फेंक देगा देख लेना कि ठीक है ये कठोर से आता है बिल्कुल ठीक ये गीता से आता है बिल्कुल ठीक क्षमा कर गीता मैया छोड़ पीछा कुछ मुझे भी जानने थे गीता बाहर है असली गीत तो भीतर है तुम्हारी गीता तो घटने को है अभी घटी नहीं अभी तुम्हारा महाभारत तो शुरू है अभी तो तुम्हारा अर्जुन थका भी नहीं अभी तो तुम्हारा अर्जुन कपा भी नहीं अभी तो तुम्हारे अर्जुन ने गांधी छोड़ा भी नहीं और कहा कि मेरे गांत शीतल हुए जाते अभी तो तुम्हारे अर्जुन ने प्रश्न ही नहीं पूछा तो तुम्हारा कृष्ण बोले कैसे तो बाहर के कृष्ण और बाहर के अर्जुन को थोड़ा बाहर ही छोड़ देना प्रश्न बनना तो तुम अर्जुन बनोगे और ध्यान रखना जहां भी अर्जुन प्रकट होता है वहां कृष्ण प्रकट हो ही जाएंगे जहां प्रश्न वहां उत्तर आएगा ही तुम प्रश्न भर पैदा कर लो लेकिन प्रश्न सच्चा हो प्रगाढ़ हो ज्योतिर्मय हो तुम अपने को दाव पर लगाने को तैयार हो अर्जुन ने ऐसे ही पूछा होता काम चलाओ ऐसे कृष्ण को प्रभावित करने के लिए देखो मैं कितना धार्मिक हुए जा रहा हूं अर्जुन ने ऐसे पूछा होता कि चलो क्या हर्ष कृष्ण को भी तृप्ति मिल जाएगी कि कैसा महान मेरा कैसा महान साखी अर्जुन को यह अभिनय नहीं कर रहा था वहीं तो गीता का यथार्थ है वस्तुता उसके पांव कप गए देखकर तुमने अगर आंख खोल के जगत को देखा है तुम्हारे प्राण भी कपने चाहिए तुमने अगर गौर से देखा तो युद्ध युद्धपंथियां बंधी खड़ी हजारों ग्रहों का युद्ध चल रहा है संघर्ष चल रहा है हिंसा हो रही तुम उसमें भागीदार हो अर्जुन को इतना ही तो दिखाई पड़ा कि कम से कम मैं तो अलग हो ही जाऊं जो हो रहा हो कम से कम ये दाग मेरे ऊपर तो ना पड़े थक बैठ गए उसने कहा मैं भाग जाऊ छोड़ सब। कुछ सार नहीं इतनी मृत्यु इतनी हिंसा मिलेगा क्या राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो क्या होगा इतनी लाशों के ऊपर राज सिंहसन रखा जाएगा नहीं ये प्रतिस्पर्धा ये प्रतियोगिता मेरे काम की नहीं उस घड़ी तैयारी बनी उस घड़ी जिज्ञासा उठी और जिज्ञासा उतूहल न थी ये ऐसे ही पूछ लिया प्रश्न था चलते चलते इसके पीछे गहरे पर लगाने की तैयारी थी तुम अभी अर्जुन नहीं बने तुम्हारी गीता पैदा नहीं हो सकती तो जब बाहर की गीता उत्तर देने लगे कहना कि महाराज हे कृष्ण महाराज तुम बाहर तुम बाहर रहो अभी मुझे प्रश्न को जीने दो अभी अर्जुन पैदा नहीं हुआ तुम समय के पहले आ गए उधार जो तुमने सीख लिया हो बुद्धि में जो इकट्ठा कर लिया हो कूड़ा करकट कर सब तरफ से बटोर के उसे बाहर रख देना ज्ञान की प्रक्रिया थोथे ज्ञान से मुक्त होने की प्रक्रिया है और जब कोई थोथे ज्ञान से मुक्त हो जाता तो वास्तविक का जन्म होता है वास्तविक तो मौजूद ही है थोथे के कारण पता नहीं चलता एक बौद्ध भिक्षु हुआ आर्य असंग बड़ा बहुमूल्य भिक्षु हुआ उसके जीवन में बड़ी अनूठी कथा है नालंदा में आचार्य था फिर समझ आया समझ आई संसार की व्यर्थता की तो सब छोड़ के चला गया तय कर लिया कि अब तो ध्यान में ही डूबूंगा हो गया ज्ञान बहुत जान लिया सब और जाना तो कुछ भी नहीं पढ़ लाले शास्त्र सब हाथ तो कुछ भी ना आया छोड़ के पहाड़ चला गया एक गुफा में बैठ गया तीन साल अथक ध्यान किया लेकिन कहीं मंजिल करीब आती मालूम ना पड़ी हथो हताशा से भरा गुफा से बाहर निकल आया सोचा लौट जाऊं तभी उसने क्या देखा है? एक चिड़िया वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ के लाती पत्ते गिर गिर जाते घोंसला बनता नहीं मगर फिर चली जाती फिर ले आती फिर चली जाती फिर ले आती उसने सोचा क्या इस चिड़िया से भी कमजोर है मेरा साहस और मेरी आशा और मेरी आस्था घोंसला बन नहीं रहा है लेकिन इसकी कहीं भी आशा नहीं टूटती हताशा नहीं आती वो फिर वापस गुफा में चला गया तीन साल तक कहते हैं फिर उसने हिम्मत करके ध्यान किया कुछ ना हुआ सब शर्म लगा दिया लेकिन कुछ ना हुआ फिर घबरा के एक दिन बाहर आ गया और कहा बहुत हो गया फिर उस, उस दृष्ट के नीचे बैठा था कि देखा एक मकड़ी जाला बन रही गिर, गिर जाती जाले का धागा संभलता फिर फिर बुनती फिर उसे ख्याल आया कि आश्चिर की बात है ऐसी चीजें मुझे बाहर आती से दिखाई पड़ जाती अभी मकड़ी भी नहीं हारी मैं क्यों हारूं? एक बार और कोशिश कर लूं, कहते हैं वो फिर तीन साल ध्यान किया कुछ ना हुआ बहुत परेशान हुआ अब उसने सोचा अब बाहर निकलूंगा पता नहीं फिर कुछ हो जाए तो अब की तरफ आंख बंद करके ही चले जाना है अब कुछ भी हो रहा हो बाहर मकड़ी हो कि चिड़िया हो कि कुछ भी हो परमात्मा कोई भी सारे दे बहुत हो गया नौ साल कोई थोड़ा वक्त नहीं सारा जीवन गवा दिया वो आंख बंद करके भागा वो जैसे पहाड़ से नीचे उतर उसने देखा एक कुतिया उसकी पीठ सड़ गई है उसके कीड़े पड़ गए वो उसे दिखाई पड़ी उससे न रहा गया बैठा उसके कीड़े अलग किए जब वो उसके घाव धो रहा था तभी ध्यान घटा जो नौ साल में नहीं घटा था वो घटा अचानक जैसे कुछ गहन में भीतर खींचे लिए चला गया आंख बंद हो गई वो भीतर पहुंच गया जिसकी तलाश थी वो रोशनी सामने खड़ी थी जिसकी तलाश थी वो बुद्धत्व खेला उसने कहा हे प्रभु इतने दिन तक खोसता था नौ वर्ष अथक श्रम किए तब तुम न दिखाई पड़े तब ये रोशनी न मिली अब तो कहते हूं उस रोशनी से उत्तर आया कि मैं तो तब भी तेरे ही भीतर था लेकिन तेरे ध्यान की चेष्टा बड़ी अहंकारपूर्ण थी तेरा अहंकार बाधा बन रहा था इस कुया के घाव दो वक्त एक क्षण को तेरा अहंकार मौजूद ना रहा करुणा हो तो अहंकार मौजूद नहीं रहता प्रेम हो तो अहंकार समाप्त हो जाता मैं तो सदा से तेरे पास था नौ महीने से भी और नौ सालों से भी नौ जन्मों से भी मैं तो भीतर था ही मैं तेरा स्वभाव हूं लेकिन तू भीतर नहीं आ पाता था ध्यान भी कर रहा था तू तो उसमें अकड़ थी मैं पाके रहूंगा वो अहंकार की उदघोषणा थी भीतर जाना है जिन्हें उन्हें बाहर की दौड़ छोड़नी और बाहर की दौड़ का जो सूक्ष्म सूत्र है अहंकार वो भी तोड़ना स्वयं को मिटाए बिना कोई ध्यान को उपलब्ध नहीं होता